योग समाधि का अर्थ है समाधि शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है उसका अर्थ होता है परिपूर्ण समाधान जहां पूछने को कुछ ना बचा सब शांत हो गया तुम खोजो भी प्रश्न तो मिलते नहीं बुद्ध के पास कोई भी आता तो वो यही कहते थे एक साल रुक जाओ जो भी पूछना हो पूछ लेना सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा अभी भाग नहीं जा रहा हूं कहीं लेकिन एक वर्ष रुक जाओ एक वर्ष जो मैं कहूं वो तुम कर लो फिर तुम जो पूछोगे मैं जवाब दूंगा एक वर्ष बीत जाता अगर व्यक्ति इतना रुकने को राजी हो जाता और बुद्ध जो कहते करने को राजी हो जाता बहुत से तो लौट जाते कि जो आदमी हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे सकता उसके पास रहने का क्या सार है जो हमारे प्रश्न हल नहीं कर सकता उसके पास समय क्यों बर्बाद करें बहुत से लौट जाते बहुत से सोचते कि बुद्ध को पता नहीं इसलिए उत्तर नहीं देते बहुत से सोचते कि ये बुद्ध कोई ज्ञानी नहीं क्योंकि ज्ञानी तो सदा उत्तर दे देते हैं ये चुप क्यों है लेकिन जो रुक जाते जो हिम्मतवर होते जो जीने को राजी होते जो बुद्ध के इशारे पे चलने को राजी होते रुक जाते साल बीत जाता बुद्ध उनसे पूछते कि अब तुम पूछ लो वो हंसते वो कहते आपने धोखा दे दिया अब तो पूछने को कुछ ना बचा आपकी मान के शांत होते गए शांत होने के साथ साथ प्रश्न भी झड़ गए जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते अब कोई प्रश्न नहीं उठता तो बुद्ध कहते अगर उस दिन तुम जिस दिन पूछते आए थे मैं जवाब देता तो हर जवाब के बाद प्रश्न उठते चले जाते कोई अंतर ना आता आज प्रश्न ही उठता मैं जवाब देने को तैयार हूं और तुम पूछने को तैयार नहीं तब तुम पूछने को तैयार थे मैं जवाब देने को तैयार ना था जिसने पूछा वो कितना ही सोचने में उतर जाए लेकिन जितना तुम सोचोगे अस्तित्व से उतने दूर निकल जाते हो अपने से उतने दूर निकल जाते हो अपने पास आना है तो विचार को छोड़ना है खोना है विचार को शांत हो जाने देना ऐसी लहर बन जाओ जहाँ कोई लहर ना उठती हो ऐसी शांत झील बन जाओ जहाँ कोई लहर ना उठती हो जहाँ कोई कंपन ना उठता हो प्रश्न का उस अवस्था का नाम समाधि जोग समाधि सुख सुरति सो सु। और ये कैसे घटेगी जोग समाधि यह समाधान कैसे आएगा कैसे तुम प्रश्नों के पार उठोगे कैसे विचारातीत होगे? कैसे होगा अतिक्रमण मन का कैसे अमनी दशा पैदा होगी कैसे नो माइंड की शुरुआत होगी सूत्र है सुरति सु। सुख सुरतीसों सुखपूर्वक इस मरण को साथ हो मगर बड़ी साफ बात है सुखपूर्वक दुख देने की चेष्टा मत करना अपने को अन्यथा ऐसा रोज हो रहा है दुनिया में दो तरह के दुष्ट एक जो दूसरों को सताते हैं, दूसरे जो खुद को सताते हैं। दोनों दुष्ट पहले तरह के दुष्टों को तो तुम पकड़ लेते हो दूसरे तरह के दुष्टों की तुम पूजा करते हो दूसरे तरह के दुष्ट ज्यादा कुशल तुम्हारे तथाकथित साधु संन्यासी दूसरे प्रकार के दुष्ट हिंसक इसे तुम समझो ये सीधी सी बात है अगर तुम किसी दूसरे आदमी को भूखा मारो सारे लोग कहेंगे कि ये आदमी दुष्ट है, और तुम खुद उपवास करो सब कहेंगे ये आदमी बड़ा त्यागी अभी बड़े मजे की बात है बात वही की वही है इसमें तुम अपने को भूखा मार रहे हो तो तुम त्यागी और दूसरे को भूखा मार रहे हो तो तुम दुष्ट अगर उपवास से लाभ होता तो सभी को भूखा मारो लोगों को तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए आदमी अकेले उपास नहीं कर रहा कहीं को करवा रहा है जो आदमी दूसरे को सताए, उसे हम हिंसक और पापी कहते हिटलर सिकंदर हिंसक मालूम पड़ते हैं दूसरों को काटते हैं मारते हैं लेकिन जो अपने को काटते हैं मारते उन्हें तुम सिर्फ उठाए घूमते हो काटों पर सोए तुम उनके चरणों में सिर रखते हो क्योंकि कैसा महातपस्वी कांटों पर सो रहा है यह दुष्ट है हिंसक है कुछ फर्क नहीं इसकी हिंसा अपने पर लौट आई मनोविज्ञान दो तरह की हिंसाएं मानता है और मनोविज्ञान की इस संबंध में सोच बहुत साफ है और दुनिया में आने वाले भविष्य में धर्म को इस बात को समझ ही लेना होगा नहीं तो धर्म वास्तविक धर्म नहीं हो पाता मनोविज्ञान कहता है दो तरह के हिंसक लोग हैं एक जिनको मनोविज्ञान कहता है सेडिस्ट जो दूसरों को सताने में रस लेते दी सादे हुआ फ्रांस में एक बहुत बड़ा लेखक उसके नाम पर सैडिज्म पैदा हुआ क्योंकि वो सताता था दूसरों को वही उसका रस था वो जिन स्त्रियों को प्रेम भी करता था उनको भी द्वार दरवाजे बंद करके कोड़ों से मारता था लहूलुहान कर देता था वो जब प्रेम करने आता था तो ऐसे आता था जैसे डॉक्टर एक बैग लेके आता उसके बैग में सब चीजें होती थी कोड़ा कांटे चुभाने के लिए लोहे के नाखून के हड्डी मांस मज्जा में भीतर चला जाए वो पीटता मारता सताता, स्त्री चीखती चिल्लाती पुकारती वही उसका आनंद था फिर वो प्रेम करता थोड़ी बहुत ऐसी हिंसा तुम भी अपने में पाते हो तुमने अगर किसी स्त्री को प्रेम किया है तो तभी कभी तुमने उसके शरीर को काट भी लिया है तब उसमें थोड़ी हिंसा है दी सादे का थोड़ा बहुत परिमाण तुम में भी अगर तुम वातसायन का काम पढ़ो तो वातिस सन लेता है प्रेम की अनेक विधियों में नख छेदन स्त्री में नख से लहु कर देना तो अपने नक से करो कि लोहे के नक से करो वो थोड़ा टेक्निकल है और तो कुछ खास मामला नहीं वो ज्यादा होशियार है नख भी क्यों उलझाओ अपना और लोहे से जो काम ज्यादा ठीक से हो सकता है वो नक्श उतने ठीक से हो ना पाएगा लेकिन वातसाइन कहता है कि नक से छेदो दांत से काटो ये प्रेम के लक्षण तो फिर घृणा का लक्षण और क्या होता है आमतौर से अगर तुम किसी जोड़े को प्रेम करते देखो शायद इसलिए जोड़े अंधेरे में प्रेम करते हैं छिपके कोई देख ना सके अगर तुम देखो तुम पाओगे कि उनके प्रेम में लड़ाई जैसा तत्व ज्यादा है शायद इसीलिए स्त्री आंखें बंद कर लेती प्रेम करने के क्षण कि कौन देखे झंझट वो पुरुष जो है भयानक मालूम होता है जैसे कि जान ले लेगा पैदा हुआ सादे के नाम पर उसका अर्थ है दूसरे के दुख में सुख पर दुखवादी दूसरा एक लेखक हुआ उसका नाम है मैं सोच वो स्वदुखवादी था उसके नाम पर मैसोचिस्ट शब्द बना कुछ लोग हैं जो अपने को सताते हैं वो अपने को ही सताता था कोड़े खुद को ही मारता था छाती पीटता था लहूलुहान कर लेता था अपने को ही और उससे कहता था बड़ा रस आता है दुनिया में ये दो तरह के लोग हैं और दूसरे तरह के आदमी ने वो मैसोचिस्ट जो आदमी है स्वयं को सताने वाला उसने बड़ा धोखा दिया है धर्म के नाम पर वो उपवास करता है कांटों पे सोता है उसने क्या क्या नहीं किया तुम हैरान होगे उसने आंखें फोड़ ली हैं जन्द्रियां काट दी हैं और उसको पूजा मिली है आदर मिला है वो आत्महत्या करता है जिसको तुम तपश्चर्या कहते हो वो उसका आत्मघात धीमा धीमा और स्मरण रहे जो दूसरे को दुख देता है वो तो थोड़ा हिम्मतवर भी है इसलिए दूसरे को दुख देता है क्योंकि दूसरे को दुख देने में झंझट दूसरा कुछ ऐसे नहीं बैठा रहेगा कुछ तो करेगा ही इसलिए डर है कि दूसरा तुम्हें सता सकता है अगर मजबूत हुआ तो तुम्हें सताएगा ही लेकिन जो कायर रहे वो अपने को सताते हैं डर भी नहीं कोई खुद को सताओगे तो बदला लेने को भी कोई नहीं है प्रतिशोध करने को भी कोई नहीं तो दुनिया में जो थोड़े हिम्मतवर हैं वो दूसरों को सताते जो कायर हैं कमज़ोर हैं वो खुद को सताते और ये कायर तुम्हें संत मालूम होते नहीं दादू कहते हैं सुख सुरतीसों सु। जानने वाले तो कहते हैं कि सुख से पाया जाता है दुख की कोई ज़रूरत ही नहीं न दूसरे को देने की जरूरत है न खुद को देने की जरूरत है दुख से परमात्मा का क्या लेना देना सुख सुरति सु। वो तो सुख की ही भावदशा से उत्पन्न होगा और इसमें अर्थ भी मालूम पड़ता है क्योंकि वह महासुख है दुख देने से कैसे उपलब्ध होगा दुख देने से तो और दुख उपलब्ध होगा दुख का अभ्यास करोगे तो नर्क जाओगे स्वर्ग कैसे जाओगे स्वर्ग का अगर अभ्यास करना हो अगर जाने की तैयारी करनी हो तो सुख में लीनता साधनी चाहिए सुख की कुशलता साधनी चाहिए दादू ठीक कहते सुख सुरत सुख को साधो सुख को साधने का मतलब यह नहीं कि सुख के पीछे दौड़ो क्योंकि जो दौड़ता है वो तो सुख को कभी पाता नहीं सुख को अगर साधना है तो एक ही रास्ता है सूरत ईसों जागो स्मरण पूर्वक जियो सुरति संस्कृति के स्मृति शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है लेकिन बिगड़ के शब्द बड़ा मधुर हो गया है कई बार ऐसा हो जाता है। स्मृति में तो थोड़ी सी धार है सुरती में बड़ी गोलाई है स्मृति शब्द तो चोट करता है सुरति मिठास की तरह हृदय में उतर जाता बहुत बार ऐसा होता है कि पंडितों के शब्द जब लोक भाषा में आ जाते तब बड़े प्यारे हो जाते हैं स्मृति पंडितों का शब्द है सुरति गैर पढ़े लिखे लोगों का मतलब वही है लेकिन मतलब गहन हो गया स्मृति से तो एक चोट लगती मालूम पड़ती धार है शब्द में पैनापन है सुरती में धार नहीं गोलाई है। माधुरी है सुख सुरति सो सुख पूर्वक परमात्मा का स्मरण साधो जोग समाधि उपलब्ध होगी सुख से जीने का अर्थ है दुख को पालो पोसो मत मैं देखता हूं मेरे पास रोज लोग आते जब वे अपनी दुख की कथा कहते हैं तो मुझे सदा ऐसा लगता है कि उस दुख की कथा कहने में भी बड़ा रस ले रहे हैं अगर दुख की कथा ना होती तो कहने को उनके पास कुछ भी ना होता उनके चेहरे पे देखो तो एक रौनक आ जाती जब वो दुख की कथा कहते और दुख की कथा वो बढ़ा बढ़ा के कहते जितना दुख उनने पाया नहीं उतना बना के बताते खुद भी भरोसा करते होंगे कि ही पाया अगर तुम ऐसे आदमियों के दुख पर भरोसा ना करो या टालने की कोशिश करो तो वो और भी दुखी हो जाते अगर उनको कहोगे ये सब तुम्हारे मानसिक ख्याल हैं तो उनको बड़ी चोट पहुंचती है दुख में उन्हें बड़ा रस है वो दुख कहकर तुमसे सहानुभूति मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि थपथपाओ हमारे सिर को डरा आशीर्वाद तो हम बड़े दुखी हैं जैसे दुखी होना बड़ी गुणवत्ता है जैसे दुखी होना बड़ी पात्रता है क्या आप बड़ी योग्यता लेके आए दुखी होना कोई योग्यता तो नहीं दुखी होना तो सिर्फ मूढ़ता है और इसको नियम मान लो कि अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारी भूल होगी तुम संसार को ठहराते हो कि संसार दुखी कर रहा है कोई किसी को दुखी कर नहीं सकता तुम्हें संसार दुखी करता मालूम पड़ता है क्योंकि तुम दुखी होना चाहते हो तुम बहाने खोज लेते हो और उन बहानों को तुम इकट्ठा करते रहते हो फिर तुम दुखी हो जाते हो फिर दुख को तुम छोड़ने को भी राजी नहीं फिर दुख से तुम चिपटते हो जैसे वो संपदा है दुख को बहुत लोगों ने संपदा बना लिया है उसके सहारे जीते नहीं तो जियेंगे कैसे अगर दुख ना होगा तो उनके जीवन की कथा ही बंद हो जाएगी उनकी आत्मकथा ही खो जाएगी दुख से ही अपना ताना बाना बुनते और दुख में एक तरह का रस लेते वो रस वैसा ही जैसे कोई खाज को खुजलाता है खाज हो जाए तो तुम जानते हो कि खुजलाने से और पीड़ा होगी लहूलुहान हो जाएगा शरीर चमड़ी उखड़ जाएगी मगर फिर भी एक मीठा सुख मिलता है तुम खुजलाए चले जाते हो जानते हो कि भूल हो रही फिर भी रोक नहीं पाते दुख को तुमने खाज बना लिया है और जितना तुम खुजलाओगे दुख को जितनी उसकी चर्चा करोगे जितना उस पर ध्यान दोगे उतने ही दुख को भोजन दे रहे हो ध्यान भोजन है अगर तुमने दुख को दिया दुख पनपेगा बढ़ेगा अगर तुमने सुख को दिया सुख पनपेगा बढ़ेगा ध्यान तो वर्षा है जल की जिस पौधे पे पड़ेगा वही बढ़ने लगेगा और तुम दुखी दुख की चर्चा कर रहे हो सुबह से उठते ही से बस तुम दुख खोजना शुरू करते हो हर चीज में दुख पाते हो हर चीज का दुख इकट्ठा करते हो धीरे दीर, धीरे तुम दुख का एक अंबार हो गए एक संग्रह हो गए हो अब तुम्हारा सिर्फ एक ही सुख है कि कोई तुम्हारा दुख सुन ले पश्चिम में पूरा धंधा पैदा हो गया मनोविश्लेषण का कुछ नहीं करता मनोविश्लेषक इतनी करता वो तुम्हारा दुख सुनता है पश्चिम में कोई दूसरा सुनने को राजी है बिनी लोगों के पास इतना समय नहीं पूर्व जैसी बात नहीं कि तुम किसी के भी घर पहुंच जाओ अपना दुख सुनाने लगो समय नहीं है लोगों के पास किसी के पास मिलने आना हो तो पहले से पूछना पड़ता पहले से समय लेना पड़ता ऐसे किसी के घर भी उठाया और पहुंच गए समय नहीं है पति के पास समय नहीं कि पत्नी की कहानी सुन ले पत्नी के पास समय नहीं कि पति की कहानी सुन ले किसी के पास कोई समय नहीं बचा है तो प्रोफेशनल सुनने वाला धंधेबाद जो सिर्फ सुनने का ही धंधा करता है वो मनोविश्लेषक साइको अनलिस्ट उसका काम इतना है कि तुम लेट जाओ कोच पर वो पीछे बैठ जाता तुम जो भी बकवास करनी है करो वो सुनता है इससे भी राहत मिलती है। मनोविश्लेषण कुछ भी सहारा नहीं पहुंचाता लेकिन तुम अपनी बकवास कह कह के हल्के हो जाते हो और कोई तुम्हें इतने ध्यान से सुनता है ये बात ही बड़ा मजा देती तुम और दुख बड़ा बड़ा के लाने लगते हो और उसको तो ध्यान से सुनना ही पड़ता है, क्योंकि वो पैसा ले रहा है सुनने के एक कभी अतीत के दिनों में किसी ने सोचा भी ना होगा कि कभी प्रोफेशनल धंधेवाज सुनने वानों की जरूरत पड़ेगी जिनका कुल काम इतना होगा कि तुम्हारी बकवास सुने उतना समय उन्होंने दिया उतना पैसा तुम दे दो। की हालत उल्टी है। अभी भी उल्टी है। अभी भी कोई किसी की छाती पे जाकर बैठ जाए तो वो कितनी उसको उबाए कितनी उसको सताए मगर वो कहता बड़ी कृपा की अतिथि देवता है आप आए मुला नसरुद्दीन बाघा जा रहा था स्टेशन की तरफ एक आदमी ने रोका मित्र पुराने परिचित कि बड़े मियां कहाँ जा रहे हैं उसने कहा कि बम्बई जा रहा हूं ट्रेन पकड़नी तो उस आदमी ने कहा भी बजा क्या है ट्रेन तो पांच बजे जाती बम्बई की और तुम अभी भागे जा रहे हो बजा क्या है मुला ने कहा बजा तीन तो उसने कहा हद धो गई तीन बजे से भागे जा रहे हो पांच बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए मुला ने कहा भाई साहब अभी तुम जैसे कई बेवकूफ रास्ते में मिलेंगे पांच बजे तक भी पहुंच जाऊं तो बहुत है अभी पूरब में यही चल रहा है लेकिन पश्चिम हालात बदल गए किसी के पास कोई समय नहीं है तो धंधेवाज सुनने वाला चाहिए बर्टन रसल ने लिखा है कि आने वाली सदी में मनोविश्लेषण सबसे बड़ा व्यवसाय होगा 21वीं सदी में हर मोहल्ले में दो चार मनोवैज्ञानिकों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोई किसी को सुनने को राजी नहीं होगा क्यों कोई किसी की सुने और मनोवैज्ञानिक सुनता है पता है मनोवैज्ञानिक काफी महंगा फीस लेता है एक बैठक के सौ रुपए दो सौ रुपये पांच सौ रुपये या हजार रुपए मनोवैज्ञानिक की प्रतिष्ठा पर निर्भर होता है एक घंटा बकवास सुनता है रुपए लेता लोग सालों मनोविश्लेषण करवाते तीन साल चार साल पांच साल ऐसे ऐसे मरीज हैं जो दसों साल से इलाज करवा रहे हैं हजार रुपए प्रति घंटे का चुका रहे हैं और मनोवैज्ञानिक उनको कैसे सुधार पाएगा वो मैं जानता नहीं क्योंकि यहां मेरे पास मनोवैज्ञानिक आते हैं अपने इलाज के लिए पश्चिम से आ रहे हैं जो हजारों मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो फिर खुद अभी इलाज के लिए चले आ रहे हैं कि उनके मन में शांति नहीं मगर वो मरीज को राहत मिलती क्योंकि कोई सुन रहा है बस सुनने से कितनी सांत्वना मिलती तुम्हारा दुख कोई ध्यान दे रहा लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जब भी तुम्हारे दुख को तुम ध्यान दो या कोई भी ध्यान दे ध्यान बरसा है तुम्हारा दुख का पौधा और बड़ा हो सुख को ध्यान दो दुख को उपेक्षा करो एक कांटा गड़ जाए तो उसके लिए हाय मत मचाओ जीवन में बहुत फूल हैं उनको देखो जरा सी पीड़ा आ जाए तो उसको सिर पे लिए मत घूमो अनुग्रहित होने के लिए बहुत परमात्मा ने दिया है थोड़ा उस तरफ स्मरण करो सुख सुरति सु। एक मुसलमान बादशाह हुआ उसका नौकर उसे बड़ा प्रिय था एक नौकर इतना प्रिय था कि रात उसके कमरे में भी वो नौकर सोता ही था उससे बड़ी निकटता थी बड़ी आत्मीयता थी दोनों जंगल जा रहे थे शिकार पर निकले थे एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए सम्राट ने हाथ बढ़ाया और फल तोड़ा जैसी उसकी सदा आदत थी कुछ भी उसे मिले तो वो नौकर को भी देता था वो मित्र जैसा था नौकर उसने उसे का, काटा एक कली नौकर को दी उसने खाई और उसने कहा भाग एक और दें दूसरी भी ले ली वो भी खा ली बड़ा प्रसन्न हुआ कहा एक और दे एक ही बची एक टुकड़ा ही बचा सम्राट के हाथ में तीनों से दे दिए सम्राट ने कहा तो तू हद कर रहा है अब एक मुझे भी चखने दो तेरा भाव देखकर तेरा प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि कोई अनूठा फल है उसने कहा कि नहीं मालिक फल निश्चित अनूठा है मगर खाऊँगा मैं आप नहीं छीन झपट करने लगा सम्राट नाराज हुआ उसने कहा ये भी सीमा की बाहर की बात हो गई दूसरा फल भी नहीं है वृक्ष पर सम्राट ने छिन झपटी में ही अपने मुंह में फल का टुकड़ा रख लिया जहर था थूक दिया उसने कहा कि ना समझ और तू मुस्कुरा रहा है तूने कहा क्यों नहीं उस नौकर ने कहा जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाए एक जहरीले फल के लिए क्या बात उठानी क्या चर्चा करनी जिन हाथों से बहुत मिष्ठान मिले जिस प्रसाद से जीवन भरा है उस हाथ से एक अगर कड़वा फल भी मिल गया तो उसकी बात ही क्या उठानी उसको कहां रखना तराजू पर इसलिए जिद कर रहा था कि एक टुकड़ा और दे दें क्या आपको पता ना चल जाए क्योंकि वो पता चल जाए आपको तो भी जाने अनजाने शिकायत हो गई अगर आपके हाथ ने टुकड़ा छोड़ दिया मैंने कुछ ना कहा कि कड़वा है सिर्फ छोड़ दिया और आप जान गए कि कड़वा है तो मैंने कह ही दिया बिना कहे कह दिया इसलिए छीन झपट कर रहा था मालिक माफ कर दे चाहता था ये पता ना चले अनुग्रह अखंड रहे शिकायत की बात ना उठे इसलिए छोड़ाने की कोशिश कर रहा था आप माफ़ कर दें भक्त का यही भाव है परमात्मा के प्रति